देवी भागवत नवम स्कंध छियासी प्रकार के नरकुंडो का परिचय साथ ही जिन-जिन को की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती है उनका परिचय बता चुका अब आगम शास्त्र के अनुसार देह का विवरण बतलाता हूँ सुनो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांच तत्व स्पष्ट ही हैं सृष्टा के संसृष्टि में के विधान में प्राणियों के लिए एक देह बीज पृथक निर्मित होता है पृथ्वी यदि पांच भूतों से बने हुए शरीर को कृत्रिम और नश्वर कहते हैं चिता की आग में जलकर वह राख हो गया है उस समय जो जीव रहता है उसकी बंधे हुए अंगूल जैसी आकृति हो जाती है वही फल भोगने के लिए सूक्ष्म रूप देह धारण कर लेता है वह देव प्रज्वलित अग्नि में भस्म होकर मेरी संयमनी पुरी में जाता है स्थूल शरीर तो जलने तथा तो दीर्घकाल तक प्रहार करने पर नष्ट हो सकता है परंतु वह उस यातना शरीर को अस्त्र अथवा शस्त्र नष्ट नहीं कर सकते अत्य अत्यंत तीखी धार वाले कांटे तथा तो तपते हुए तेल लौह और पाषाण पर पड़ने पर भी वह ज्यो का त्यों बना रहता है जलती हुई प्रतिमा से सटने पर भी वह न जलता और न मरता है रह जाता है उसे भयानक संताप भोगने पड़ते हैं साध्वी इसी प्रकार आगम में देह वृत्तांत तथा कारण स्पष्ट किया गया है इसे मैं तुम्हें बता चुका अब तुम्हें कुंडों के संपूर्ण लक्षण बताता हूँ सुनो पतिव्रते पतिव्रत नरकुंडर्ण चंद्रमंडल की भांति गोलाकार है उनकी गहराई भी पर्याप्त है वे अनेक प्रकार के पाषाणों से निर्मित है उनका नाश नहीं होता वे प्रलय काल तक रहते हैं भगवान श्रीहरि की इच्छा से पापियों को क्लेश देने के लिए नाना रूपों में उनका निर्माण हुआ है जो जलते हुए अंगार के समान एक कोष की लंबाई चौड़ाई के विस्तार में है तथा तो जिसमें सौ हाथ ऊपर तक आग की लपटें निकला करती है उसे अग्निकुंड कहा गया है भयानक चितकार करने वाले पापियों से वह सदा भरा रहता है उन पर प्रहार करने वाले मेरे दूत निरंतर उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं जो हिंसक जंतुओं से भरा पूरा अत्यंत भयंकर तथा आधे कोष का विस्तृत नरक है उसे तप्त कुंड कहते हैं मेरे सेवकों द्वारा कठिन प्रहार पड़ने पर नारकी जीव चिल्लाते रहते हैं इसके बाद तप्त छारोद कुंड है वह खोलते हुए खारे जल से भरा रहता है एक कोष विस्तार वाला वह वा भयानक नरक पापियों तथा कौवों से भरपूर है एक कोष के विस्तार में विठकुंड नामक नरक है निराहार रहने के कारण सूखे हुए कंठ ओठ और तालू वाले पापी उसमें इधर उधर भागते रहते हैं वह दारूण नरक विष्ठा से भी ही बना हुआ है उसमें अत्यंत दुर्गंध फैली रहती है यहाँ कीड़ों से उनका सारा अंग छिंच जाता है मूल मूत्र नामक नरक खोलते हुए मूत्र तथा मूत्र के कीड़ों से भली भांति भरा हुआ है अत्यंत पाचकी जीवों से भरा हुआ यह नरक दो कोष के परिणाम में है वह कीड़े जीवों को खाते रहते हैं उसमें पड़े पापियों के कंठ ओठ और तालू सूखे रहते हैं श्लेष्म आदि अपवित्र वस्तुओं और उसके कीड़ों तथा भोजी पापी जनों से भरा नरक श्लेष्म कहलाता कह है आधे कोश के परिमाण में विषभक्षी पापियों तथा कीड़ों ने भरा हुआ नरक गरकुंड के नाम से कहा जाता है सर्प के समान आकार वाले वत्र में दाँतों से युक्त तथा क्षुधातुर सुखे कंठ वाले अत्यंत भयंकर जंतुओं द्वारा वह नरक भरा रहता है आँखों के मलों से युक्त आधे कोष से विस्तार वाला दूषिका कुंड है कीड़ों से छत विच्छत हुआ पापी प्राणी निरंतर उसमें चक्कर लगाते रहते हैं वसा से पूर्ण चार कोष का लंबा चौड़ा वसा कुंड है वसा भोजी पात की जीव उसमें व्याप्त रहते हैं एक कोष की लंबाई चौड़ाई वाला शक्र है